आध्यात्म रामायण बालकांडच देव में ये स्थिताया सर्वदा तत्पाद कमले सकता भक्तिरव सदास्तुमे हे देव मैं जहाँ कहीं भी रहूँ वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्ति पूर्ण भक्ति बनी रहे नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्त नमस्ते सुतु ऋषिकेश नारायण नमोस्तुते हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है हे भक्तवत्सल आपको नमस्कार है हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है हे नारायण आपको बारंबार नमस्कार है भव भय कोटि प्रकाशम कर धित्रम रत्नबतकुंडलाढ़ कमल विश नेत्र शानजम राम राममीडे जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं करोणों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं कमलों में धनुष और वाल धारण किए हैं श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं रत्न रत्नजटित कुंडलों से सुशोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं भाई लक्ष्मण सहित उनसे रघु कुल रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ क्षात राघव पर इस प्रकार खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पति के पास चली गई पुत्राद्यर्थे पठे भक्त्या निधाय संवत्सरे न लभते वंध्या सुपुत्रक जो पुरुष अहल्या के किए हुए इस स्त्रोत्र तो को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर पर पद को प्राप्त कर लेता है सर्वान सर्वान्म्मातीमचंद्रसाद ब्रह्मग्नो गुरुतलगोपी पुष्ते सुपोपिवातृभातृ सकोपि सतत भोगैकबद्धा नित्रम जपन रघुपतिं भक्तृजिस्थ स्म मुक्ति मुनरसौ श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पुत्र की कामना से इसका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्ष में ही उसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सकता है तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है ब्राह्मण का वध करने वाला गुरु पत्नी से भोग करने वाला चोर मद्यप माता पिता और भाई की हिंसा करने वाला तथा निरंतर भोगासक्त रहने वाला पुरुष भी यदि अपने हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है तो मुक्त हो जाता है फिर स्वधर्मपरायण पुरुषों की तो बात ही क्या है श्रीमद्द आध्यात्मरामणे उमा संवाद बालकांडे अहल्योद्धरण नाम पंचम सर्ग